नमस्कार मित्रों आज की तारीख है 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2013 रविवार ये वीडियो है इस बात पे एम्फेसाइज करने के लिए कि अरविंद बाई की आ, और प्रशांत भूषण वगैरह इन लोगों की राइट टू रिकॉल लाने की नीयत ही नहीं है योगेंद्र यादव जितने भी ये नेता हैं वगैरह आम आपके और ये बात मैं ती April 2011 में सबसे पहले जब उन्होंने right to recall की बाद जंतर मंतर के अन्ना के आंशन पर की थी, 8 April 2011, उससे पहले August 2010 कुछ 6-8 महिने पहले भी right to recall की बाद एक बार उन्होंने meeting की थी, तभी से मैंने कहा था कि इन लोगों की अन्ना की, अर्विन भाई की right to recall लाने की कोई इच्छ कि दिल्ली में वो CM है, और वो चाहे, तो right-to-recall दिल्ली CM के ऊपर ला सकते हैं, right-to-recall दिल्ली कॉर्पोरेटर का कानून ला सकते हैं, right-to-recall दिल्ली मेर का कानून ला सकते हैं, right-to-recall leash' डिल्ली जल्बोड, दिल्ली district education officer, दिल्ली bus transport officer, इसके ऊपर भी、right फिर ये बात भी है, कि वो right to recall का draft लिए और governor उस पे sign करने से मना कर दे, पर ऐसा हो तो governor की गलती, पर यदि अर्विन भाई साफ साफ मना कर रहे हैं, अभी तो साफ साफ उन्होंने मना कर दिया, कि दिल्ली कॉर्पोरेशन में, दिल्ली मेर के उपर right to recall का draft नहीं लाने व कुछ नहीं तो उनका जो mobile number है उस पर opinion poll की व्यवस्ता शुरू कर सकते हैं कि आदमी SMS से order बेजे कि इस आदमी को नौकरी से निकाल दो और उसका voter card verify कर ले party के office के through या किसी भी तरह से कि इस mobile के साथ यह voter card है तो right to recall while SMS यह भी मुम्किन है लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं अ� पार्लियामेंट सेंट्रल सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए इसलिए, इसलिए उनको पार्लियामेंट में जब सीट、uh, आएगी, मजॉरिटी आएगी, तब वो राइट टू रिकॉल का कानून लाएंगे। तो वो ठीक है, पार्लियामेंट में जब मजॉरिटी है, लेकिन राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट देने के लिए मजॉरिटी नहीं अप्रैल 2011 में ही बना के दे दिया था। तो इस तरह से वो चाहे तो ड्राफ्ट आज के आप दे सकते हैं राइट टू रिकॉल एमपी का राइट टू रिकॉल एमएल का राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जज का राइट टू रिकॉल हाय कोर्ट जज का राइट टू रिकॉल लोकपाल का, लेकिन वो ड्राफ्ट देने से मना कर रहे हैं। सिटीजन जनलोकपाल के सिलेक्शन के से रिलेटेड कोई एसएमएस नहीं भेज पाएगा मतलब मान लो कोई गलत आदमी जनलोकपाल बन रहा है और आप किसी और आदमी को जनलोकपाल बनाना चाहते हो और आप एसएमएस भेजोगे तो उस ऐसे में इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी उस वो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा कोई नंबर ही नहीं रख और योगेंद्र आदेश यहाँ तक झूठ बोल रहे हैं कि राइट टू रिकॉल लाने के लिए पार्लियामेंट में टू थर्ड मजोरिटी चाहिए कांस्टीट्यूशनल एमेंडमेंट करना पड़ेगा मतलब वो पीछे ही खिसका जाते रहे हैं। अब लोकसभा में अब ये मई 2014 में लोकसभा का इलेक्शन होगा उसमें कहेंगे कि भाई लोकसभा में हमारी では、right right、2333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 और साफ़ साफ़ दिख रहा है कि दिल्ली कॉरपोरेटर पे, दिल्ली मेयर पे चाहे तो राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट आज ला सकते हैं, वो भी नहीं ला रहे। हैं। जो मॉला सभा वगैरह बन रहे हैं, उसका भी ड्राफ्ट नहीं दे रहे, हैं। और उसके ड्राफ्ट में भी उन्होंने एसएमएस के एसएमएस वोटिंग का कोई प्रोविजन नहीं と、あくさ m u j e l o あくんば i k p e a k i v o right to recall lana chate, or manatein salsunko boldiataki, a p a t r i a r s s e m b l y may a canu lane semi m a n तो मैं जिन लोगों को राइट टू रिकॉल लाना है उनसे मैं कहूँगा कि आप अरविंद भाई के पीछे टाइम मत बिगाड़ो और आप अपने एमपी को सीधा एसएमएस से ऑर्डर भेजो एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि वो राइट टू रिकॉल का कानून गैजेट में छापे। धन्यवाद